श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम देव का श्याम पुक में अवस्थान बलराम पर कृपा होने के कारण श्री कृष्ण देव का हरि वल्लभ को देखने का संकल्प मुख्य मन का उत्तम दर्पण है हरि वल्लभ बसु के कलकत्ते आने के दिन बलराम जब श्री राम देव के निकट उपस्थित हुए तो वे उनकी आकृति देखते ही समझ गए की उसके मन के एक अंतर्द्वंद चल रहा है बलराम को वे अपना अंतरंग मानते थे उसकी वेदना से व्यसित होकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछताछ करके सारी बातें जान ली और कहा वह बसु कैसा आदमी है उसे एक दिन यहाँ ला सकते हो बलराम ने कहा आदमी अच्छे हैं महाराज विद्वान बुद्धिमान उदार परोपकारी है दान भी बहुत करते हैं भक्तिमान भी है रही दोष की बात सो जो बड़े आदमी में हुआ करता है कान के कुछ कच्चे हैं मालूम होता है दूसरों के कहने से मेरे बारे में कुछ शक कर लिया है मैं यहाँ आता हूँ इस कारण मेरे ऊपर नाराज है मेरे कहने से क्या वे यहाँ आएंगे श्री राम देव ने कहा तो रहने दो तुम न बोलो गिरीश को जरा बुला दो गिरीश ने आकर आनंद से उस कार्य का भार ले लिया और कहा हरिवल्लभ और मैं मैं मैं किशोर अवस्था में कुछ कुछ दिन एक साथ पढ़ते थे। वह कलकत्ते आया है है। यह सुनते ही ही उससे उससे मिल आता हूं। हताया काम मेरे लिए भी कठिन नहीं है। मैं आज ही उससे मिलने दूसरे दिन सायंकाल पांच बजे गिरीश चंद्र हरिवल्लभ के साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए अरुण से उनका परिचय कराते हुए कहा यह मेरे बाल बंधु कटक के सरकारी वकील हरी वल्लभ बसु हैं आपके दर्शनार्थ आए हैं श्री राम देव ने यह सुनकर उन्हें प्यार के साथ अपने पास बिठाया और कहा तुम्हारी बात अनेक लोगों से सुनकर तुम्हें देखने की इच्छा होती थी फिर मन में डर भी होता था कि यदि दुनियादारी बुद्धि हो ग्रीश की ओर इशारा करके किन्तु अब देखता हूँ वैसा नहीं है हरिवल्लभ बसु को दिखाकर यह तो बालक सा निष्कपट है गिरी कैसी आँखें हैं देखी भक्त अंतर हुए बिना ऐसे नेत्र कभी नहीं होते हरिवल्लभ बाबू को एकाएक स्पर्श करके हा जी डर तो दूर की बात है तुम तो एकदम अपने मालूम होते हो हरिवल्लभ बाबू ने उन्हें प्रणाम किया और चरणों की धूल लेते हुए कहा यह तो आपकी कृपा है गिरीश चंद्र ने कहा जिस वंश में इनका जन्म हुआ है उससे भक्तिमान होना ही चाहिए। श्री कृष्ण राम के ने उन्हें प्रातः कर रखा है। उनकी किर्ति से देश उज्वल हो रहा है उनके वंश में जो लोग जन्म ग्रहण किए हैं वे भक्तिमान अवश्य ही होंगे इस प्रकार भगवत भक्ति का प्रसंग उठा और यह कहते कहते कि ईश्वर में विश्वास भक्ति और पूर्ण निर्भरता ही मनुष्य जीवन का परम है। श्री देव को ध्य हुआ इसके अनंतर दशा में उतरकर श्री रामकृष्ण ने हमसे एक को एक भजन गाने के लिए कहा और उसका आशय हरिवल्लभ बाबू को धीमे स्वर से समझाते हुए पुनः गंभीर भाव में तलीन हो गए संगीत के संपूर्ण होने पर दिखाई पड़ा कि दो तीन युवक भक्तों को भी भाव भावावेश हुआ है श्री रामकृष्ण की भावोज्वल मूर्ति और मर्म स्पर्शी वाणी से एकदम मुक्त हो जाने के कारण हरिबल्लभ बाबू के नेत्रों से प्रेमास्त्र बहने लगी संध्या बीत जाने पर हरिवल्लभ बाबू ने उस दिन श्री रामकृष्ण देव से विदा ली